श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का दिव्य भाव और नरेंद्रनाथ पूर्व वृत्तांत दिव्य भाव का विशेष विकास श्री राम देव के जीवन में कितने काल तक था उसका निर्णय षोडशी पूजा का अनुष्ठान करके श्री रामकृष्ण देव ने अपना साधन यज्ञ संपूर्ण किया था यह बात हम पहले बता चुके हैं वह बंगाब्द 1280 तदनुसार सन 1873 ईस्वी में संपादित हुआ था अतः अब से वे दिव्य भाव की प्रेरणा से जीवन के सभी कार्यों का अनुष्ठान कर रहे थे यह कहना असंगत न होगा श्री रामकृष्ण देव की आयु उस समय 38 वर्ष की थी अतः उनतालीसवें वर्ष से आरंभ कर १२ वर्ष से कुछ अधिक काल पर्यंत उनके जीवन में यह भाव निरंतर प्रवाहित हो रहा था श्री जगदम्बा की इच्छा से उनकी चेष्टाओं ने उस समय अदृष्टपूर्व तथा अभिनव रूप धारण कर लिया था उसकी प्रेरणा से उन्होंने अब वर्तमान युग के पाश्चात्य शिक्षा संपन्न व्यक्तियों में धर्म स्थापन कार्य में मनोनिवेश किया था इससे प्रतीत होता है कि पूरे बारह वर्ष की तपस्या के उपरांत श्री रामकृष्ण देव ने अपनी शक्ति तथा साधारण जनों की साथ आध्यात्मिक अवस्था के साथ परिचित होने के लिए छः वर्ष बिताए थे इन दिनों यह काल सर्वस्व पाश्चात्य भावों की प्रबल प्रेरणा से भारत में जो धर्मग्लानी उपस्थित हुई थी उसके निवारणार्थ तथा सनातन धर्म के पुनर्प्रतिष्ठान के लिए उन्होंने विशेष रूप से व्रती होकर बारह वर्ष के उपरांत यह व्रत पूर्ण करके संसार से विदा ली यह कार्य उन्होंने जिस रूप में संपन्न किया था उसी को अब हम लिपिबद्ध करने में अग्रसर होंगे संभवतः हमारी उपरोक्त बात से पाठक यही समझ लेंगे कि उनतालीस वर्ष तक श्री रामकृष्ण देव साधक भाव में ही अवस्थित थे परंतु वस्तु वैसी नहीं थी गुरुभाव नामक ग्रंथ में हमने इससे पहले यह समझाने की चेष्टा की है कि गुरु नेता या धर्म संपादक की पदवी स्वाभाविक रूप से ग्रहण करके जो लोग मनुष्य का हित साधन करके चिरकाल के लिए संसार में पूज्य हो गए हैं श्री रामकृष्ण देव के जीवन में उन्हीं गुणों की स्फूर्ति बचपन से ही दिखाई पड़ी थी फलतः श्री रामकृष्ण देव के जीवन में बचपन से ही हम उन भावों का परिचय पाते हैं यौनावस्था में साधन करते समय उन भावों की प्रेरणा से उन्होंने अनेक कार्यों का संपादन किया था यह बात हम समझ सकते हैं और साधनावस्था के अंत में 32 वर्ष की आयु में मथुरा मथुरा नाथ के साथ तीर्थ पर्यटन के समय तथा उसके पश्चात उन्हीं भावों की सहायता से वे प्राय सभी कार्य करते थे यह भी दिखाई पड़ता है अतः सन अठारह ईस्वी से उनमें दिव्य भाव का प्रकाश तथा धर्म संस्थापन कार्य में उनका मनोनिवेश कहकर जो निर्देश हम यहाँ कर रहे हैं उसका कारण यह है कि उस समय से पाश्चात्यों का जड़वाद तथा जड़ विज्ञान मूलक शिक्षा एवं सभ्यता से भारत में प्रविष्ट हो रही थी तथा भारत भारती को दिन प्रतिदिन विपरीत भावापन्न कर सनातन धर्म मार्ग से दूर हटाए लिए जा रही थी उसके विरुद्ध खड़े होकर उन्होंने इसी दिव्य भाव की प्रेरणा से अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तियों में धर्म भाव के प्रतिष्ठा कार्य में सदा नियुक्त रहकर जनसाधारण के जीवन को धन्य और कृतार्थ किया था कहना न होगा कि वैसा करने का उस समय विशेष प्रयोजन भी था ईश्वर कृपा से श्री कृष्ण देव का अलौकिक आध्यात्मिक शक्ति संपन्न दिव्य भावमय जीवन यदि उसके विरुद्ध खड़ा न होता तो ऐसा प्रतीत होता है कि भारत की अपनी निजी जातीयता तथा सनातन धर्म का एकदम लोप हो जाता यथार्थ में विचार करने पर यह बात अच्छी तरह समझ में आ सकती है कि श्री रामकृष्ण देव अपने जीवन में सभी संप्रदायों के धर्म मतों का साधन करके जितने मत उतने पथ इस सत्य का आविष्कार कर जिस प्रकार पृथ्वी के सब देशों के सब धर्म मतों के अनुयायियों का कल्याण साधन कर गए हैं उसी प्रकार पाश्चात्य भावापन्न व्यक्तियों के सम्म सतत द्वादश वर्ष तक अपना आदर्श जीवन व्यतीत कर उन लोगों में इस समय धर्म संस्थापन की जो चेष्टाएं की है उनसे पाश्चात्य भावरूप प्रबल प्लावन का प्रतिरोध होने से उस संकट से भारत उत्तीर्ण हो सका है इस कारण सनातन धर्म के साथ पूर्ण प्रचलित सब प्रकार के धर्म मतों को संयुक्त करके अधिकारी भेद से उनकी समान प्रयोजनीयता को प्रमाणित करना जिस प्रकार उनके जीवन का विशेष कार्य था ऐसा समझ में आता है उसी प्रकार पाश्चात्य जड़वाद के प्रबल प्रवाह में डूबने वाले भारत का उद्धार साधन उनके जीवन का दूसरा कार्य था यह भी बताया जा सकता है सन 1836 सौ ईस्वी से भारत में पाश्चात्य शिक्षा प्रचलित हुई और ठीक उसी वर्ष श्री रामकृष्ण देव ने जन्म ग्रहण किया था अतः पाश्चात्य शिक्षा का दोष अंश जिस शक्ति के द्वारा अतिरुद्ध प्रतिरुद्ध होगा और उस जिसकी सहायता से भारत अपनी विशिष्टता की रक्षा करके पाश्चात्य शिक्षा के केवल गुण अंश को ही अपना लेगा विधाता के विधान से उन दोनों शक्तियों का भारत में एक साथ उदय देखकर विस्मित हो जाना पड़ता है